आत्मा का घरो मानना उचित नहीं है क्योंकि ये सामान्य सामान तो ना इस प्रकार कर लेना जरा और मृत्यु के समान सामान्य रूप से अभिज्ञा के कार्य होने के कारण दुख और मो आदमी को आत्मा का घर मानना उचित नहीं है यह सिद्धांति ने बताया पूर्व पक्ष आ रहा है पूर्व पक्ष कैसे आ रहा है ये जो था ना। पर जो आया था आया में बुद्धि अविद्या के कारण व्यक्ति देह को आत्मा समझता है और फिर बताया जैसे इस बुद्धि हो जाती है यदि साय काल हो सूर्य का प्रकाश अल्प हो का प्रकाश कम हो और दूरी हो या अपनी दृष्टि में नजर में कुछ कमी हो तो स्थानुपा तो तो जाता है पुरुष तो अब यहाँ पर आये ना यथा से जैसे स्थानु में पुरुष का निश्चय होता है एकतावता इतने से पुरुष का धर्म इस स्थानु का धर्म नहीं होता है पुरुष धर्म स्थानु धर्मा न होती पुरुष का धर्म स्थानु का धर्म पुरुष के धर्म जो हस्तपाद आदि है ना धर्म का विशेषण पुरुष के धर्म हस्तपादारी विशेषण ये स्थानों के नहीं होते हैं और स्थानों का धर्म स्थानों का धर्म जो उसमें बकरी आतियाँ हैं जड़त्व है, है, है? अथवा जो बकरणु का धर्म जो बकरी आत पुरुष के धर्म ही होते हैं तो जैसे स्थानु में पुरुष के निश्चय होता है ना स्थानु में पुरुष बुद्धि होती है वैसे ही देह में हृद्धि होती है स्थानु में पुरुष बुद्धि होती है देह में हृद्धि होती है इस में इस्धि होने पर भी एक के धर्म दूसरे में होते हैं क्या नहीं। वैसे ऐसे देव आत्म बुद्धि होने पर भी देव के घर आत्मा में नहीं होते और आत्मा के घर में में नहीं होते देव के घर में क्या है इस स्थूलत तो है कृषक है और स्थूलत कृषक गौरतव श्यामक और दे आदि के धर्म आत्मा में नहीं होते तो देव आदमी से लेनाकरण अंताकरण के धर्म में क्या छुन ये भी क्या है आत्मा में नहीं होते हैं ये देह ये शुद्ध ये कि धर्म अंताग्रह और क्या अथवा हाँ तथा उसी प्रकार में के धर्म चैतन्य चेतन आत्मा वैसे ही ज्ञान चेतन आत्मा क्या है तथा न चेतन धर्म ठीक है उसी प्रकार चेतन आत्मा के धर्म देह के धर्म नहीं होते हैं चेतन आत्मा, या आत्मा, आत्मा तो धर्म क्या है ज्ञान चेतनात्मा धर्म क्या है ज्ञान या प्रकाश चेतन आत्मा ही सबको प्रकाशित करता है सबको प्रकाशित कौन करता है चेतन आत्मा तो प्रकाशित करना हम लोग प्रकाश करते कौन सा धर्म है नहीं? प्रकाश करते प्रकाशित करने वाला चेतन आत्मा है सबको जानने वाला चेतन आत्मा है जाता है तो प्रकाश करते वैसे ही चेतन आत्मा का प्रकाश तक धर्म या धर्म दे का धर्म नहीं हो सकता है चेतन आत्मा में कौन था धर्म प्रकाश तक चेतन आत्मा का प्रकाश तक धर्म को धर्म दे का धर्म नहीं हो सकता है अथवा दे का धर्म चेतन का धर्म नहीं हो सकता है दे का धर्म है तो जरूरत है या तो ये घर इस में इसलिए सूक्ष्म अंताकरण का घर में अंताकरण सूक्ष्म देव के अंतर्गत आता है ठीक है तो स्कूल सूक्ष्म दोनों लेना घर में पेकल के घर में नहीं हो सकते हैं में ब्रह्म है ना, हाँ हा। तो का तो समानता लेकर के बताया हाँ इसका हा। तो आत्मा का शरीर का जो है हाँ हा। वो तो समानता है, वो स्थानु और पुरुष में कुछ समानता है उसमें तो भी क्या है दोनों में समानता है दोनों में समानता क्या है तो कि दोनों ही अनुभव आते हैं दोनों ही में आता है वैसे आत्मा अनुभव में आता है समानता तो नहीं होगी में आता है और आत्मा में नहीं आता है तो चुन प्रकार होने के कारण वो का ही एक अनुभव में आता है और दूसरा एक समानता तो यही होगी दोनों की दोनों अनुभव नहीं आते हैं दबे किसी के माध्यम से है ना अनुभव में आना रूप समानता दोनों की है अनुभव में आना रूप समानता दोनों की है आपको सर्वान समानता नहीं हो सकती है अनुभव में आने वास्ते है दोनों तो की एक उठते हो तो मोह में आता है, ते ते ते है। और एक चेतन आत्मा जो है द्वारा अनुभव किया जाता है अब भी यहाँ देख लेंगे तो इसी को लेकर के जो पूर्वक चाह रहा है जो दृष्टान्त दिया गया ना इसमी में पुरुष बुद्धि का तो यहाँ पूर्व क्या रहा है कि की दृष्टान मतलब नहीं है न क्या मतलब ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि क्यूँकी दृष्टान्त अतुल्य है या दृष्टांत विषम है क्योंकि दृष्टान्त की विषमता है अतुल्यता अतुल्य असमानता या विषमता ना ऐसा तो ना उचित नहीं है क्योंकि दृष्टान्त की असमानता है या दृष्टान्त की विषमता है ठीक तो है तो की है, तो कैसे विषमता है इसको ध्यान देंगे आप स्थानु और पुरुष ये दोनों क्या है ये है स्थाणु भी ये है और पुरुष भी ये दोनों ही वे है और दोनों ये दोनों ये हैं। और जाता के द्वारा एक का दूसरे में अभ्यास होता है जात्रा के द्वारा एक का दूसरे में स होता है मतलब इस स्थानु को पुरुष समझता है और सब इस पुरुष को स्थानु भी समझ लेता है तो ज्ञाता क्योंकि पुरुष दूर खड़ा हो मेरे में कोई तो ऐसा लग सकता है की स्थानु है तो इस में और पुरुष ये दोनों गय हैं और ज्ञाता के द्वारा एक एकता दूसरे में अभ्यास होता है ठीक है यहाँ दोनों क्या है ये है और जब वे और आत्मा है तो यहाँ पर वे क्या है आपका वे है और आत्मा क्या है जाता है वे गय है और आत्मा जाता है तो यहाँ पर दोनों गेह नहीं है ना उस स्थानों में पुरुष की तरह दोनों गये यहाँ पर नहीं यहाँ पर एक है दूसरा जाता है और ऐसा होने पर भी एक का दूसरे में अभ्यास होता है एक का दूसरे में अभ्यास होता है मतलब देह में किस पर अभ्यास होता है आत्मा का दे में आत्मा का अभ्यास होता है मतलब दे को क्या समझ लेता है आत्मा समझ लेता है अक्षम लगाइए तो अब ध्यान देकर विषम विश्रांत हो गया ना वहाँ दोनों वे है यहाँ पर एक गे है और जाता है जीतम दृष्टांत हो गया तो दी दृष्टान्त होने के कारण पूर्व पक्षी इस बात को नहीं मानेगा किसको कि ये जो कहना कि चेतन के घर में देव के धर्म नहीं होते और धर्म चेतन के धर्म नहीं, नहीं होते तो इस बात को पूर्व पक्षी नहीं मानेगा बल्कि पूर्व पक्षी कहेगा की जिन शुभ दुख को आप देकर हम मानते हैं कुछ देगा हमें जिन शुभ दुख को आप देकर हनुम मानते हैं वो किसके घर में आत्मा को किसके घर में आत्मा के ही घर में ऐसा वो पूर्व मानेगा और दृष्टांत जिसम है इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है और सिख दुख जो उसके घर में वो आत्मा के ही धर्म है ऐसा उसको मतलब न ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि दृष्टांत की जमता है दृष्टांत की असमानता है कैसे असमानता है उसको बताते हैं पूर्व पक्षी चल रहा है न असमानता है न ऐसा नहीं है न्यूँकी दृष्टान्त की असमानता है अब कैसे असमानता है उसको स्पष्ट कर रहा है वह चेत यहाँ यदि अर्घ्य नहीं है दृष्टांत की असमानता है और उसका स्पष्टीकरण आगे आ रहा है स्थानु तो पुरुषों देव एवं संतो स्थान और पुरुष और पुरुष दोनों ही होते हुए ज्ञाता के द्वारा एक जाता एक एक के द्वारा में दूसरा अध्यक्ष है या ज्ञाता के द्वारा परस्पर में अध्यक्ष है? होते हैं ज्ञाता के द्वारा परस्पर में अध्यक्ष होते हैं या ज्ञाता के द्वारा एक में दूसरे का अध्यास होता है बताए थे दोनों और जिसको अभ्यास होता है वो तीसरा है ना अब द्वारा एक में दूसरा हो। तो क्या होता है रजत जिसका कहते हैं का क्या है भ्रम अकस्मिक सदबुद्धि अर्थात भ्रम अर्थात भ्रम तो अभ्यास क्या होता है भ्रम तो में रजत का होता है या रजत का भ्रम होता है तो जिस विषय का अभ्यास होता है उस विषय को तो क्या कहते हैं अध्यस्त में रजत का रजत कैसी है अध्यस्त और सुक्ति में रजत का अभ्यास होता है अपना तो अध्यास भ्रम और कल्पना ये पर्याय शब्द सुजत का अभ्यास होता है या सुजत का भ्रम होता है या सुक्की में रजत की कल्पना होती है तो वहाँ पर अध्यक्ष होगा रजत है कल्पित नहीं होगा रजत तो अब ध्यान देना तो ये क्या है कि स्थानीय और पुरुष ये दोनों ये ही होने पर ज्ञात के द्वारा एक में दूसरे का अध्यक्ष होता है ज्ञाता के द्वारा परस्पर में अध्यक्ष है ज्ञाता के द्वारा एक एक में दूसरा अध्यक्ष है क्या कहेंगे ज्ञाता के द्वारा एक में दूसरा अध्यक्ष है और किसके द्वारा अविद्या के द्वारा तो में बना ऐसा नहीं कहना क्योंकि क्षमता है स्थानु और पुरुष दोनों होने पर ज्ञाता के द्वारा एक में दूसरा है ना मतलब ज्ञाता के द्वारा ऐसा अविद्या कर लेना अविद्या के कारण ज्ञाता के द्वारा या ज्ञाता के द्वारा अविद्या के कारण ज्ञाता के द्वारा अविद्या के कारण एक में दूसरा अध्यक्ष ज्ञाता के द्वारा अभिज्ञा के कारण एक में दूसरा अध्यक्ष है या परस्पर में अध्यक्ष अधिख है परस्पर में इसलिए कह है सकते हैं कभी उसने जो पुरुष समझते हैं वैसे पुरुष के भी स्थानीय समझ सकते हैं दे आत्मो कि कि तुम किंतु देव और आत्मा में किन्तु तो देव आत्मा में जे और ज्ञा का ही जे और ज्ञाता का ही परस्पर में अभ्यास होता है क्योंकि और आत्मा में गे और ज्ञाता का भी एक में दूसरे का अध्यक्ष होता है अपन कम क्या लगाएंगे दे और आत्मा में, में गे कौन हो गया दे और आत्मा कौन हो गया ज्ञाता में दोनों वे है यहाँ पर एक गे है और एक क्या है ज्ञाता है और वहाँ पर अध्यक्ष होते हैं किसी दोनों से भिन्न तीसरे के द्वारा स्थानीय और पुरुष के द्वारा जिसको अभ्यास होता वो अलग व्यक्ति होता है ना जो स्थावित पुरुष समझता है वो दोनों से भिन्न होता है ना और वे और आत्मा स्थल में दोनों से भिन्न तो नहीं है ना एक विषमता तो ये हो गई कि वहाँ दोनों हैं पर एक गये है और एक जाता है दूसरी विषमता जाता होता है ना भिन्न जाता नहीं होता दे, दे और जाता का ही एक दूसरे में अभ्यास करता है या दे और आत्मा का ही दे और आत्मा में जय और व्याचार ही एक दूसरे में अभ्यास होता है इसी तरह तो इस इस इसलिए समान नहीं है दृष्टान अथवा दे धर्म इसलिए ये सुखादी इसलिए सुखादी दे के धर्म इसलिए दे के धर्म सुखादी ये होने लगी देर्म सुखादि ये होने पर भी ज्ञाता आत्मा का धर्म होते हैं, है इसलिए दे के धर्म सुखा भी ये होने पर भी ज्ञात आत्मा के धर्म होते हैं यदि क्योंकि दृष्टान्त है वहाँ पर शिक्षा पुरुष दृष्टान्त कम होता तो जैसे स्थानी के धर्म पुरुष के नहीं होते पुरुष धर्म स्थानी के नहीं होते वैसे ही दे धर्म आत्मा का धर्म नहीं होता तो दृष्टांत किसम में फिर का धर्म आत्मा का धर्म हो जाएगा कहने का मतलब यह है दे का धर्म मानता हो उन्हें ये सिद्धांति तो सिद्धांति जिसको दे का धर्म मानता है वो किसका धर्म है आत्मा का धर्म पूी दे का धर्म मान करके फिर तो का के मतलब का वो वो आत्मा का धर्म माने ऐसी बात नहीं है उसको कहने का विश्रा है कि आपके मत में दे का धर्म सुखारी वे होने पर भी वास्तव में वो क्या आत्मा का धर्म नहीं आपके मत मतलब में आपके मत में बेह का आपके मत में जिसे दे का धर्म माना गया है आपके मत में जिते दे का धर्म सुखागी होने पर भी वास्तव में ज्ञात आत्मा का धर्म है ये मतलब आपको ऐसा मिला है तू तो पक्षी को तो आत्मा का ही धर्म धर्ममान है जे उसका दे का धनमान नहीं है शब्द का सुयोग इसलिए है कि आपके मत में जिसे देख दे माना गया होगा ना ज्ञात ये होने पर भी ज्ञात आत्मा धर्म है इसलिए दे का धर्म सुखादी होने पर भी आत्मा का धर्म होता है इसी के यहाँ पर क्या होगी शंका अब सिद्धांति आता है ना ऐसा नहीं कहना न के तो बाद यहाँ अर्धविरा चाहिए और ऊपर भी जो है न, ए, अच्छा। भी ना अच्छा ऊपर भी अविद्या के बाद अर्धविरा चाहिए अभिद्या के बाद अर्धविरा चाहिए ऊपर अभी यहाँ पर देखेंगे कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा के जटत्व आदि मानने का प्रश्न होता है यहाँ पर में चैतन्य में है ना अचैतन्य कार्यक होता है कि चैतनत्व से भिन्न अर्थात जटत ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा से जटत्व आदि तो होने का प्रश्न होता है या आत्मा को जड आदि मानने का प्रसन्न होता है अभी मतलब ऐसा मानेंगे तो, तो, तो जो जो धर, आत्मा को क्या मानना पड़ेगा जग क्योंकि जो ये आत्मा को निर्गुण आत्मा तो निर्गुण है निर्देष आत्मा में कोई धर्म? तो धर्म हुँ। हुँ। आत्मा को कोई धर्म नहीं रहता है और जिसमें धर्म रहता है ना वो वस्तु कैसी होती है जग वो उसको कैसे रहती जो चेतन आत्मा है वो निर्गुण है उसमें कोई धर्म नहीं रहता है निर्देष है निर्भर्मा है और जिसने कोई धर्म रहता है वो सुखी होती होती जडे आप आत्मा में सुखादी मानेंगे तो आत्मा माने तो को कैसा होने लगेगा जड ना ऐसा नहीं है ना क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा के आत्मा को जड़ आदि मानने का प्रसंग होता है यदि ही समझाते हैं क्योंकि यदि यदि ये ना दे तो आदि संतरा ले लेना यदि ये जे आदि क्षेत्र के धर्म देर्म कौन तो है जे आदि और जे आदि क्या है क्षेत्र जे आदि ले लेगा तो जैसे भी आपका ये दे क्षेत्र है उसी प्रकार अंताक्षण भी क्या है क्षेत्र ये है जे आदि क्षेत्र के सुख दुख मोह इच्छा आदि धर्म सुख दुख मोह इच्छा आदि धर्म ये क्या है दे और दे को क्या कहते क्षेत्र ये दे ये दे क्या क्यों जड़ यदि जड़ ऐसा है ना यदि जड़ ये, ये देह क्षेत्र के सुख दुख मूल और इच्छादी धर्म ज्ञात आत्मा के होते हैं ज्ञात आत्मा के हाँ कौन से धर्म होते हैं ज्ञात आत्मा के सुख दुख, दुख, दुख, दुख, दुख, दुख। यदि लगा रहे हैं है ना यदि कहा जा रहा तो सभी करते तो तो ध्यान देना सिद्धांति कहता है की यदि आप सुख दुख मोल इच्छादी जो देह क्षेत्र के धर्म है यदि आप उनको ज्ञात आत्मा के धर्म मानते हैं तो ये बताइए आप जरा मृत्यु को आप आत्मा का धर्म मानिए क्या तो जरा मृत्यु को मानता फायदा खूब अच्छी जरा मृत्यु वृद्धावस्था और मृत्यु जरा मृत्यु को आत्मा के धर्म में आप नहीं मानते हैं तो जैसे सुख दुद्ध इच्छा ये क्षेत्र के धर्म में इन जैसे सुख बुद्ध इच्छा इन क्षेत्र के धर्मो को आप आत्मा धर्म मानते हैं तो जरा मृत्यु जो क्षेत्र के धर्म है उनको भी आप आत्मा धर्म मानिए उनको नीचे मानव धर्म पर ऐसा मानता है तो वही बता रहा है सिद्धांति उनकी लगेगी यदि जड़ गए जडि क्षेत्र के धर्म ज्ञात आत्मा के धर्म होते हैं वास्तव में है किसके धर्म क्षेत्र के और यदि ज्ञात आत्मा के धर्म होते हैं तो ये क्षेत्र के अविद्या अध्यारोपिता धर्म आत्मा भवन की थे तो क्षेत्र के कुछ से से अध्यारोपित अध्यारोपित अध्यारोपित क्षेत्र के कुछ तो कैसे कर होता है तो ये में से अध्यारोपित अध्यारोपित कर होता है आरोपित या कल्पित तो ये क्षेत्र के कुछ अविज्ञा से आरोपित धर्म होते हैं बच तो कुछ अविद्या से आरोपित धर्म क्षेत्र के धर्म होते हैं क्या कहेंगे तो कुछ अभिद्या से अध्यारोपित सुख दुख इच्छा आदि क्षेत्र के धर्म होते हैं तो कैसन अभिद्या अध्यारोपिता है तो कुछ अभिद्या से अध्यारोपित धर्म क्षेत्र के धर्म होते है तू जर, जरा मरणा गया नये क्षेत्र के धर्म जरा मरण आदि आत्मा के घर में नहीं होते हैं क्योंकि अविद्या के अध्यारोपी से जरा मरण आदि क्षेत्र के धर्म आत्मा के घर में नहीं होते हैं इसमें, इसमें कोई विशेष कारण कहना चाहिए इसमें कोई विशेष कारण और आप विशेष कारण नहीं कह पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये जरा मृत्यु आत्मा के घर में नहीं है उसी प्रकार सुखादी को भी आत्मा का धर्म मानना उचित नहीं है ये मतलब है यदि सुखादी को आत्मा का धर्म मानेंगे तो जरा मृत्यु को भी मानना पड़ेगा जरा मिट्टी जैसे आत्मा का धर्म नहीं है, वैसे आत्मा का धर्म नहीं है की भवंती अनुमान अनुमानम ये इसका क्या मतलब है की सुख दुख मोह इच्छा ज्ञातु आत्मना धर्म न बवंती क्या सुख दुख ले लेना सुख दुख मोह इच्छा दया ज्ञातु आत्मना धर्म न बहंती सुख दुख मोह तथा इच्छा जी ज्ञात आत्मा के धर्म नहीं होते है इस विषय में अनुमान है इसमे इसी अनुमानों मस्ती इसमें अनुमान क्या पंक्ति भी बोलो सुध लुख दुख में उठा गया या तू आत्मना धर्म नुमान है या इस इसमें अनुमान है अच्छा ऐसा अनुमान है क्यों अविद्या अध्याद जरा भी थोड़ा लिख लो लिख लो लिख लो रोटी का अविद्याधारोित्वा क्या लिखो सुखादयाध्या अध्यारोपित लिखा है ना पुस्तक में अविद्याद ये तो लिखा है वास्तविक अब इसको समझने का प्रयास करेंगे हमने संक्षेप में लिखा दिया सुखादया का क्या है सुख दुख मोह इच्छा सुखादया का क्या सुख दुख मोह इच्छा गया है अब अब स्पष्ट उत्पंति कैसे होगी तो कुछ कुछ में उछा गया आप मना रह न भवन जी ये संकेत में लिखा मैंने तो ध्यान देना भवन जी को पोषक निकल लो थोड़ा आपको अनुमान समझने में सुविधा रहेगी अविद्या अध्यापक स्वाद के आगे यार यार एक सब दो लिख लो जरा मृत्युवत जरा मृत्युवत ऐसा लिख देना जैसे देखना सर्वता व निमान सर्वता व निमान निस्वत है महाराष्टान पर वैसे ध्यान देना यहाँ पर सुखादया है आपका पक्ष सुखादी क्या है सुखादी का सुख दुख छाती ये पक्ष है और ना आत्म न आत्मधर्मा लिखा है ना आत्म धर्मत्व आओ यहाँ पर शादी है क्या शब्द है आत्म धर्मत्व भाव आत्मधर्मत्व किस में रहेगा आत्मा के धर्म में आत्मधर्मत्व किस में रहेगा आत्मा के धर्म में और सुध दुद्ध मूल इच्छा आत्मा के घर में नहीं है और सुद मूल इच्छा में आत्मधर्मत्व रहेगा क्या रहेगा आत्मधर्मत्वभाव साध्य है ना भवंत आत्मधर्मा मतलब न आत्मधर्मा आत्मधर्मत्व आत्मधर्मत्व रहेगा के धर्म में आत्मा का धर्म क्या है तो आत्म धर्मत्व रहेगा आत्मा के धर्म में न आत्मधर्मत्व किसमी नहीं रहेगा जो आत्मा का धर्म नहीं होगा खुद बुद्ध बोध शादी आत्मा का धर्म नहीं है तो फिर आत्मधर्मत्व नहीं रहेगा तो आत्मधर्मत्वाभाव साध्य है और हेतु है अभी या अविद्या के द्वारा अध्याय तक होने से या अविद्या के द्वारा कल्पित होने से और दृष्टान जरा और मृत्यु को छोड़कर सब की आत्मा सब कुछ अभिद्या से करती है अब ब्रह्म को छोड़कर सब कुछ अभिद्या से अध्यारोपित है और अन्य ध्यान देना पहले दृष्टान्त में हेतु शादी को रखते है बाद में पक्ष में हेतु रहने से शादी होती तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ खाद्य है ना जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है क्या होगा यथ व्यक्त अविद्या आत्म धर्मत्वा भावा तत् धर्मत्वा भावा नहीं लगाना है तो ऐसा करना पड़ेगा ये याद याद याद या, या या या अध्यारोपित अविद्या अध्यायिका सहस आत्मधर्म सहसा आत्मधर्म ऐसा करना पड़ेगा जहां जहां अभिज्ञा से अध्यायत्व तो है वहां वहां क्या है आत्मधर्मो का अभाव है जैसे जरा और मृत्यु यह अभिज्ञा के द्वारा अध्यारोपित है अर्थात अभिज्ञा के द्वारा कल्पित है तो इनमें क्या रहेगा अभिज्ञाधित अभिज्ञाध अभिज्ञा अध्यारोपित्व क्यों रहेगा क्योंकि यह अविद्या से, अदुछ्या से, से अध्यारोपित है अध्यारोपित का अर्थ होता है कल्पित ब्रह्म को छोड़कर सब कुछ अभिज्ञा से कल्पित है तो जरा मृत्यु में अविद्या अध्यारूपित्व रहता है क्योंकि अविद्या से अध्यारोपित है तो इनमें आत्मधर्मत्व रहेगा क्योंकि आत्मा भी धर्म नहीं है जरा मृत्यु उसमें क्या रहेगा आत्मधर्मत्वाभाव साथ जाता है पक्ष में एक को देखो पक्ष क्या तो सुखादी सुखादी भी से अध्या अध्यारोपित पक्ष में रहता है तो साध्य क्या है आत्मा स्वाभावान अनुमान वाक्य बन गया पंक्ति लगाना डर जाएगा यहाँ भक्त देखेगा ज्ञात आत्मना धर्माना भवंती इस प्रकार अनुमान है, है? अविद्या से अध्यारोपित होने के कारण जरा आदि की जरा आदि की तरह ऐसा कर लेना ना भवन की ठीक है इसी अविद्या से अध्यारोपित होने के कारण जरा आदि की तरह अभी हेतु क्या है बताइए। जो अनुमान आपने लिखा है अभिद्या अध्यारोपित अब इसमें कहते हैं हेत्व भी हेतु हो सकता है क्या ऐसा तो हो सकता है तो हैत को यहाँ पर अपायित्व अपाई को तो। तो समझते हैं अपाई कहते हैं जाने वाली उसकी बुक तो को कहा जाता है आगमापाई में आगमा अपाई कर आने जाने वाले अपाई करते जाने वाले अपायु विश्लेषा भूअम पाए सदानम यहाँ लिखा है ना कुंडली में अपाई कर्त क्या होता है अलग होना जाना जाने वाला यहाँ अर्थ है तो अनुमान ऐसा हो जाएगा तो न भगवंती आप धर्मा अपायित्व क्या होगा हे स्वात हे स्वाद तो क्या है जाने वाला होने के कारण शादी रहने वाले का सदा अब दुष्टांत वही रहेगा जरा मृत्यु जरा मृत्यु भी जाने वाले है सुखादी आत्मा के घर में नहीं है तो सुखादया न भगवं आत्मा धर्म जैसे अकाइसवा क्या उपाधे स्वाद और यहाँ उपादे आग ये आग अच्छा है आधुनिक स्वाद क्या आधुनिक स्वाद मतलब सुखा यहाँ उपाधेय के वाला होने के कारण मतलब आगंतुक होने के कारण आगंकुक समझते हैं तो यहाँ उपाधेयक को कहा आगंक है आगंतुक है सदा रहने वाला है क्या पहले से रहने वाला नहीं आगंतुक है ना आगंटक होने के कारण जिससे आगंक होने के कारण जरा मृत्यु आत्मा के घर में नहीं है पूरे सुखादी आगंश होने के कारण ये आत्मा के घर में नहीं है तो, तो जहाँ पर आपने अविद्या लिखा न, पर है ना वहीं वही आरोप उगा देख स्वाद कह के अनुमान हो जाएंगे? कितने हो जायेंगे हाँ।, हाँ नहीं तू होंगे तो अनुमान वक्त अनुमान वाक्यू को लेकर अनुमान वाक्य कितने बनेंगे त्र एवं सती हाँ तो ये क्या कहना चाहते हैं कि ये आत्मा के घर में नहीं है ये क्षेत्र के ही धर्म है इनको आत्मा में नहीं मानना चाहिए अब देखेंगे तो तत्र एवं सती के पास है, कि है तो ते ना तत्र एवं है ना हाँ हाँ तो यहाँ तो एवं यहाँ लिखा है वहाँ तत्र एवं सब तो ये का आत्मा की तो हाँ जो है मतलब <सक्षट्रेणें> ये किसके घर में नहीं होंगे आत्मा के घर में नहीं होंगे क्षेत्र के घर में हो जाएंगे तो कपूर पक्षी ने जो कहा था कि ये असुदित कहा था, था ना तो फिर निकलने क्या कहा था इसमें धर्म सुखाजी होने आरोप भी धर्म होते हैं ये सब कुछ हो जाएगा कुछ नहीं होता तो विशेष कारण कहना चाहिए और विशेष कारण आप कह नहीं सकते है इसलिए मानना अगर सब मान लो मेरे किसी को मत मांगो है ना जरा मृत्यु को कभी भी आप घर नहीं मान सकता है तो शुभा को तो भी नहीं मानना चाहिए ऐसा हुआ जरा मृत्यु को दुष्टांत बना कर दिया नृत्य को भी मानता है दृष्टांत बहुत होता है तो जरा को भी नहीं मानना चाहिए नहीं नहीं आत्मा भी धर्म तो नहीं है ना जरा कर वृद्धावस्था वृद्धावस्था आप मरना जो है में मृत्यु लिया क्या अभी देखेंगे सत्र एवं ऐसा आता है सत्र ऐसा होने पर यह था जे क्षेत्र में स्थित संसार ध्यान देंगे आत्मा है क्षेत्र के आत्मा को छोड़कर स्कूल देश छोड़ कर दे, दे, ये सब क्या है क्षेत्र आत्मा क्या है क्षेत्र है और क्षेत्र को छोड़कर के स्कूल देश ड्रेस देता है आपका क्या ये अंताकरणी ये सब क्या आता है सूख ले में आता है ना तो देना है यहाँ पर अंताकरण क्या लेना है हाँ वे अंकाकरण सब ऐसा होने पर वे अंताकरण में स्थित कर्कृत भोक्त रूप संसार ज्ञात आत्मा में अविद्या से अध्याय है कर्कृत भोक्त ध्यान देना कर का भोक्ता कौन है आपका है जब बुद्धि के लेना कर्का भोक्ता कौन है हम कर्पित भोक्त अंताकरण में है या बुद्धि में है कुछ विधेयको तो कर्कृत भोक्त अंताकरण में तो कर्पित भोक्त रूप संसार किसने के अंतरण तो में तो वास्तव में करते संसार कितने इस स्थित है अंताचरण में तो आत्मा में वास्तव में स्थित होता कि आत्मा में आरोप होगा उसका आरोग आरोग आरोग इसके द्वारा आरोप होता है, है। तो तो तब ऐसा होने पर ये अंताचरण में स्थित करते भोपित रूप संसार ज्ञात आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित है ठीक है अध्यारोपित तो आरोपित है इसी करते ऐसा होने से इसी करते इस प्रकार ही हो गया इसी आगे बुरा बेचा उसने अभिज्ञा से अध्यारोपित है ज्ञातु ना का तो इससे किंचित ज्ञाता आत्मा में आप आरोप करने कर लेकर भक्त इस प्रकार आरोप होगा की तो मैं करता हूँ मैं भुगता हूँ मैं करता हूँ इस प्रकार आत्मा में किसका आरोप कर्तवाल और मैं भुगता हूँ इस प्रकार आत्मा में किसका आरोप है भोतान मैं भुगता हूँ अर्थात में भोगतृत वाला हूँ मैं करता हूँ अर्थात में कर्तृत्मा वाला हूँ पेड़ कर उस आरोप करने ऐसी आरोप करने से, से ज्ञाता आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है या आरोप करने से ज्ञात आत्मा में कोई दोष नहीं होता रज्जी में तथ्य आरोप आप करते रहें उससे रज्जू में कुछ संघर्ष हो जाएगा क्या रजू की रज्जु नहीं रहेगी तो आत्मा में आप कितना भी आरोप करें मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ तो ज्ञाता आत्मा में कुछ नुकसान होगा क्या ज्ञाता आत्मा में कभी भी कटिक घोषित को तो आरोप करने से नहीं आएगा जो में संक नहीं आता है करने से आरोप करने से ज्ञात आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है या ज्ञात आत्मा में कुछ भी घोषित नहीं होता है आरोप ऐसी यथा यथा बाले ही अध्या रोपी थे पर मलत्वादीना आकाशकें बालई का जो मूर्ख जैसे खूब भूल की आकाश में तो मूर्ख लोग सोचते आकाश बंदा हो गया आकाश मलिन हो गया तो मूर्ख तो आकाश मलिन हो तो तो होता है क्या जैसे मूर्खों के द्वारा क्या है कि यथा बालई का जो मूर्ख ही जैसे मूर्खों के द्वारा आरोपी थे पर मलवादीना पिपल की मलिनता थे आकाश का हो गया सर मतलब ऊपरी भाग में जैसे मूर्खों के द्वारा आरोपित स्थल की मलिनता आदि से आकाशकित निकाश का कुछ नहीं लगता है क्या करेंगे आकाशक सिंचित नैसा न दुष्पति को जोड़ लेंगे ऊपर की पंक्ति से क्या करेंगे उसका अध्ययन कर जाएंगे संबंध कर लेंगे अनुभवी जैसे बालकों जैसे मूर्खों के द्वारा आरोपित आकाश की स्थल मलिनता आदि से जैसे मूर्खों के द्वारा आरोपी लगता है कि मलिका आदि से ऐसी आकाशकिन आकाश का नहीं बिगड़ता है आकाश की कोई हानि नहीं होती है जिससे कोई कितना भी आरोप करिए मैं करता हूँ मैं भूकता हूँ मैं सुखी नहीं मैं दुखी नहीं आरोप करने ऐसी आत्मा का कुछ भी बिगड़ता नहीं है एवं क्या और ऐसा होने आरोप सिद्धांति चल रहा है ना तो क्षति ऐसी सिद्धांति ऐसी पहले आसन ऐसी चल गया है एवं प्रति और ऐसा होने पर सब क्षेत्रों में भी विद्यमान सभी पटाकरों में भी विद्यमानी क्षेत्र के भगवान इस प्रश्न करके यहाँ पर कर लेना संसाधि क्या फिखरेंगे असंसारी क्षेत्र के भगवान में संसारी बंद भी नहीं है संसारित तुम्हें भी नहीं है मतलब संसारित्व की गंद मात्र भी नहीं है मतलब संसारित्व का देश भी नहीं है किसी में संसारित है भगवान है है ना क्षेत्र में इस आत्मसार लेना और ऐसा होने पर सभी क्षेत्रों में विद्यमान होने पर भी ऐसा चलेगा लेना सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में विद्यमान होने पर भी सभी क्षेत्रों में विद्यमान होने पर भी सभी क्षेत्रों में होने पर भी कहने सभी क्षेत्रों में होने पर भी सभी क्षेत्रों में विद्यमान होने पर भी असंसारी क्षेत्र के भगवान ने संसारित्व का देश भी है संसारित्व का देश भी नहीं है रूप है तर्क भोपित वो है न्या बोला तर्पिन भोपृतिक क्या बोला दर्पण भोपित रूप संसार और यहाँ संसारी है संसारी कुछ संसार है तो तो का क्या होता है संसार ईश्वर ने संसार की संसार क्यों कर्त भक्ति संसार का लेख नहीं है नक्षत्र आत्मा में इच्छा ये कुछ भी नहीं है लगाएंगे अब ये भी कहते हैं अच्छा एक एक थोड़ा सा लगाइए एवं क्षति और ऐसा होने पर सभी क्षेत्रों में होने पर भी या सभी क्षेत्रों में विद्यमान होने पर भी असंसारी क्षेत्र भगवान में संसारित सभी क्षेत्रों में विद्यमान होने पर भी असंसारी क्षेत्र भगवान में संसारी सुख के लेस की भी संख्या नहीं करना चाहिए क्षेत्र भगवान में संसारित सु की भी शंका नहीं करना चाहिए मतलब किंचित संसारित्व की भी शंका ले कहते छोटे भागते को जानते है ना कि भोजन का ले जाएगा रोटी का मिल संख्या नहीं करना चाहिए कर सकते हो कि क्योंकि क्योंकि लोक में कहीं भी लोकेशिक लोके कोशिक लोक में कहीं पर भी अविद्या के द्वारा आरोपित भर गए थे उपकारा हुआ अवसर अन्द्र किसी का उपकार अथवा अपकार नहीं देखा जाता लोग में अविद्या के द्वारा आरोपित धर्म ऐसी किसी का उपकार अथवा अपकार नहीं देखा जाता है कोई व्यक्ति सर्वथा धन हीन है आप उसमें आरोप करें बहुत बड़े धनवान है तो आपको तो कोई उपकार कर पाएगा क्या है व्यक्ति तो पास कुछ भी नहीं है सर्वथा धन व्यक्ति है आप खुद आरोप करके उसके ऐसा समझिये की बड़ा धनवान है तो आपका कुछ उपकार होगा क्या तो कुछ उपकार नहीं हो सकता है अब कोई धनी है बहुत ज़्यादा स्वभाव से तो आप उसमें आरोप तो कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दानी है बहुत बड़ा दानी है जो कभी भी नहीं सकता है आपको उपकार कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा और अबतार कैसे समझेंगे अबतार ऐसा देखिए जैसे कोई बहुत सज्जर महात्मा है आप उसने आरोप करें ये बड़े भारी डाकू हैं तो आपको तो मार देंगे क्या तो आरोपी धर्म से तो कुछ नहीं होता है है ना वही है ठीक है क्योंकि लोक में लोके खुशी बची लोक में कहीं भी अभिद्या के द्वारा आरोपी धर्म से किसी का उपकार अथवा उपकार नहीं देखा जाता है तो आरोपी धर्म से तो कुछ भी नहीं करता है न उपकार होता और न ही होता है तो मतलब यह क्या है की कर्क भौतिक रूप संसार का आरोप करने से का कुछ ही रहता वास्तव में है नहीं कि कोई आरोप करे तो उसको तो नहीं होती है यद तू उत्तम किन्तु यह जो कहा तू यद उत्तम किंतु जो कहा था क्या दृष्टांत का समाना ऐसा है का समाना इसी यद उत्तम क्या कहेंगे तू दृष्टानता समाना इसी यदि दृष्टान्त समान नहीं है ऐसा जो कहा था कहाँ पर कहा था न अंतर स्वादी है तू समाता तू दृष्टान समाना दृष्टान्त सम नहीं है इसी यद उत्तम ऐसा जो कहा था अनुचित है वह अनुचित है दृष्टान्त समान नहीं ऐसा जो कहा था वह कथन अनुचित है ऐसा दस कथन असा अनुचित वह कथन अनुचित है कथन कैसे अभिज्ञा ही कर सकते हो क्योंकि दृष्टान्त दास्तांत्रिक दृष्टान्त और में जन समानता भी अधानता है में समानता दृष्टान्त और दिक में कुछ समानता होनी चाहिए तो समानता क्या है अभिज्ञाजन अध्यास अभिज्ञाजन्म अभ्यास अब इसको समझो ओके तो दृष्टान्त क्या था वहाँ स्थानों में पुरुष स्थानों में पुरुष मुद्दे दृष्टान क्या है स्थानों में पुरुष बुद्धि और दिख क्या है देह और दृष्टान क्या है और क्या है देह में आत्मबुद्धि तो so दृष्टान्त और दिक में साधारण में क्या विवक्सित है अभिज्ञा अध्यास में अभ्यात् अविद्या का कहानी है अविज्ञा का तो अभिज्ञा तो का तो अभ्यास किस जन्म होगा करना अविज्ञा से जनसभा का क्या सोचा अकस्म तदबुद्धि तो अकस्म तदबुद्धि में जो अभ्यास है वो किसका कार्य अभिज्ञा का तो कहते हैं अविज्ञा से जन्य अभ्यास तो धर्म जगह अभ्यास का तोस्वी तदबुद्धि तो यहाँ ध्यान देना ये जो पुरुष बुद्धि ये अकस्म तक बुद्धि है क्या है अकस्मिन तो ये भी अभ्यास है भ्रम है नुष बुद्धि क्या है ये अभ्यास है अभ्यास क्या है अभिद्या से जन्म अविद्यास क्या है उत्साणु में पुरुष बुद्धि और जय आत्मुद्धि भी क्या है ये से जन्म अभ्यास है तो अविज्ञासम अभ्यास तो बोलोगे अभिज्ञा से जन्म अभ्यास से तो कहते हैं ही करते दृष्टांत और के कर कंचीते, कंचीते, कर तो, तो, दोनों में अभिज्ञा से जन्म अध्यास मात्र समानता है समानता क्या है से तो अभिज्ञा अध्ञा, अध्ञा से जन्म अध्यास अभिज्ञा से अविज्ञा से अगर दोनों है इतनी समानता तो है ही पूरी पूरी समानता नहीं कहते हैं इतनी समानता है उतनी समानता को लेकर ही कहा जाएगा पूरी पूरी दृष्टान समानता तो उत्तर में पढ़ाई को लेकर कही गई ना तो कुछ अंश को लेकर समानता कही जाती है विचार की कारका भी विचार नहीं होता है या उसमें कोई दोष नहीं होता है उसमें कोई दोष नहीं होता है मतलब इतनी समानता है इतनी समानता रहती है कि नहीं रहती है तो कभी नवरित मतलब उतनी समानता का अभाव नहीं होता है कभी विचरित गर्थ है उस समानता का विचार नहीं होता है या उस समानता का अभाव नहीं होता क्या है उस समानता तो, का हाँ ये कन्न विचरित गर्थ है सामग्री आवश्यक सामग्री तो आवश्यक दोनों अभ्यास है अभ्यास है ये को सब तो सबको मानना है और अध्यास आवश्यक सामग्री से ही जन होते हैं आवश्यक सामग्री होने पर ही अभ्यास देने पर तो तो ज्ञातरी के विचरती इसी गण्य से किन्तु ज्ञातरी के विचरक ही ज्ञाता में समानता नहीं है इसी यक्य से ऐसा जो मानती है ज्ञाता में जो विचार होता है या ज्ञाता में समानता नहीं है ऐसा जो मानते होते इस में क्या हैं इस और यहाँ पर क्या है की गृह में दे गय है वो आत्मा क्या है ज्ञाता है तो कहते हैं तू ज्ञातरी व्यवसरत किन्तु ज्ञाता में समानता नहीं है एक ज्ञाता एक है किंतु ज्ञाता में समानता नहीं है इसी जनमन में से ऐसा जो मानते हो एक कहा था बस आ रही है कि तो वहाँ दोनों गे है या एक गे है दूसरा ज्ञाता है तो ज्ञाता में समानता नहीं है जो तो लेकर समानता हो जाती है उसको लेकर दृष्टान समानता हो गई आत्मा ज्ञाता है उसको लेकर दृष्टान समानता नहीं होती है क्योंकि ज्ञाता में समानता नहीं होती है इसीलिए ऐसा जो मन से हो सबसे अनेकांतिक तो उसका उसका भी अनेकांतिक अनेकांतिक यहाँ पर अब विचार कैसे विचार उसका भी आगे विचार जरा से कह दिया उसका भी उसका भी भी आगे आगे विचार जरा के कह दिया तो अभी ध्यान ना। ना भी करने क्या बताया था उसका भी विचार नहीं होता है अर्थात उस समानता का भाव हाँ तो तस्त भी अनेक उसका भी अब विचार अर्थात उसकी भी समान उसकी भी उसका भी अविचार अथवा भी उसकी भी असमानता का अभाव कर देना क्या कहेंगे उसकी भी असमानता का अभाव जरा आदि के द्वारा कह दिया उसकी भी असमानता का अभाव जरा आदि के द्वारा कह दिया तो दर्द होता है अविचारित या अविचार उसका भी आगे विचार जरा आदि के द्वारा कह दिया या उसकी भी सार्थकता हमने जरा आदि के द्वारा कह दिया उसकी भी सार्थकता जरा आदि के द्वारा कह भी कहा जरा वो कहा कि नहीं कहा जो अनुमान प्रमाण किया है ना जो अनुमान प्रमाण किया है उससे क्या निश्चय कर दिया कि सुखादी जरा आदि के समान आत्मा के घर नहीं तो अनुमान प्रमाण के द्वारा निश्चित हो गया ना तस्पति अनेकिकत्व उसका भी आगे विचार अथवा उसकी भी सार्थकता उसका भी अगले विचार जरा आदि के द्वारा हमने दिखा दिया उसका भी अब विचार किसके द्वारा दिखा दिया जरा आदि के कोई परेशानी हो तो कश लेना देखेंगे अखिर पूर्ण आया अविद्यावत्वा क्षेत्र संसारित्वी चेक तो अविद्या को तो अविद्यात्व अविद्यावत यहाँ अविद्यात्व की अविद्यात्व होने के कारण क्षेत्र का संसारित्व होता है अविद्या वस्तु कर में अविद्या वाला अविद्या वाला कौन है क्षेत्रज्ञ तो अविज्ञा वस्तु किसका क्षेत्र क्षेत्र विद्या वस्त्र कर वे अविद्या वाला कौन है क्षेत्रज्ञ तो अविद्या वस्तु किसका होगा क्षेत्र के का तो क्षेत्र अविद्यावस्त होने के कारण संसारित्व होता है किसका संसारित्व क्षेत्र के का सिद्धांतों के अनुसार क्षेत्रज्ञ जो है शुभ आत्मा ही क्षेत्र नत्मा ही क्षेत्रज्ञ है और क्षेत्र वास्तव में कैसा है असंसारी वास्तव में कैसा है आगा। आगा। और संसारित्व का तो कोई आरोप कर सकता है कोई कल्पना कर सकता है वास्तव में संसारित उपने? नहीं है संसारित्व की तो कल्पना की जा सकती है अध्ययन से। तो कहते हैं कि अविद्या से युक्त होने के कारण क्षेत्र जो तो है इसी से कत क्या होगी सुनका न सिर्फ सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं है ना क्योंकि अविद्या कामसत्वा क्योंकि अविद्या कामसत्व है या तो ये क्योंकि अविद्यात्य है अविद्या क्या है तामकृत्य है या तो तामृत्य समझ लेना अथवा कर लेना यहाँ पर ऐसे ये समोमयत्व समो गुण मयत्व ऐसा भी कर सकते हैं अविद्या का समो गुण मयत्व है या अविद्या समोह गुणमय है तामसत्वात् कर्म करेंगे तमोगुण मयत्वात् अविद्या का समोह गुणमय है या विद्या समूह गुणमय है अविद्या क्या है समूह गुणमय है इसको समझा रहा है सिद्धांति न ऐसा नहीं कहना क्योंकि समोह गुणमय है अब देखेंगे प्रत्यय क्योंकि सामस प्रत्य क्योंकि तामस प्रत्यय मतलब समूह गुणमय प्रत्यय क्योंकि तामस प्रत्यय विपरीत ग्राह का चाहे विपुत ज्ञान का हेतु हो त्य द्विपरी ज्ञान का हेतु होता है विपरीत ज्ञान समझते है सुप्री का जगत समझना कैसा क्या है द्वीपीत ज्ञान है संशयोगापको तो की संशय उपस्थित करने वाला संशय कैसा होता है स्थानुरशय करने वाला भी कौन होता है तमस प्रत्यय और अग्रहणात्मक अग्रहणात्मक अर्थ है की आपका ये ज्ञाना भाव क्या है ज्ञाना भाव में कुछ भी नहीं कुछ भी खबर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो ज्ञाना भाव, भाव, भाव रूप हो ताम आवरन, प्रत्ये विपरीत ज्ञान का हेतु हो या संशय को उत्पन्न करने वाला हो अथवा अथवाभाव रूप हो ज्ञाना भाव रूप हो आवरण आवरणात्मक अविद्यावा आवरण रूप होने के कारण अविद्या है आवरण रूप होने के कारण क्या है अविद्या है अब ध्यान देना त्रामक अभिज्ञा क्यों है आवरण रूप होने, होने के मतलब आच्छादक स्वरूप होने से, आच्छा होने के कारण क्या होने से? के आच्छा अभिज्ञा के कारण या तो विपरीत ज्ञान होगा या तो विपरीत ज्ञान होगा या तो विपरीत ज्ञान का हित होगा या तो को उत्पन्न करने वाला होगा या ज्ञान भाव को करने वाला होगा ध्यान देंगे विपरीत ज्ञान और संशय और ज्ञानाव तीनों अविद्या के है ना तो अविद्या के कार्य होने से तीनों को अविद्या क्योंकि ऐसा लगाना तामक प्रत्ये चाहे विधान को उत्पन्न करने वाला हो संशय को उत्पन्न करने वाला हो अथवा ज्ञाना भाव को करने वाला हो वहां आच्छादक होने के कारण या आवरण रूप होने के कारण अभिज्ञा है कौन अभिज्ञा है वो का आवरण कर देता है है। ना नहीं होता आवर, कारण कर करने करन का है नाम के आवरण करता है और आवरण कन्वीन करण क्या है ये अभिज्ञा नहीं अब विवेक प्रकाश भावे कर तो विवेक ज्ञान होने पर सदभाव उसका अभाव हो जाता है विवेक ज्ञान होने पर उसका अभाव हो जाता है किसका अभिज्ञा अभिज्ञा क्या समस्कृत है विवेक ज्ञान होने पर उसका अभाव हो जाता है क्या और तमसे गुण में और समोगुण में आवरण रूप सुनिरादि दोष होने पर पूर्ण को